बिस्म् नज्म का देखो आसारे तूफान नजर आ रहे हैं साहिल पे देखो आसारे तूफान नजर आ रहे हैं अपनी बर्बादी, बर्बादी के कुछ सामा नजर आ रहे हैं अपनी बर्बादी के कुछ सामा, सामा नजर आ रहे हैं टूटी है। कश्ती से यू कब तक सफर करते टूटी कश्ती से यू कब तक सफर करते दरिया में डूबने के नजर आ रहे हैं, दरिया में डूबने के इम्कान नजर आ रहे हैं साहिल, साहिल पे देखो नजर आ रहे हैं एक अरसा रिश्ता निभाया अहले वतन से फिर फिर एक अरसा रिश्ता निभाया अहले से क्यों आज हमसे वो बदगुमान नजर आ रहे हैं क्यों आज हमसे वो बदगुमान नजर आ रहे हैं साहिल पे देखो आसारे तूफान नजर आ तोफान तोफान रहे हैं जिन जिन, है। जिन जिन मुरानों जिन के हाथ के हाथ मिली भाप दौड़ है क्यों आज सरेआम वो बद बदजुब नजर आ रहे हैं क्यों आज सरेआम वो बद बदजुबा नजर आ रहे हैं साहिल देखो आसारे तूफान नजर आ रहे हैं इतने तनहा तो आज, आज से पहले मुसलमान कभी न थे इतने तनहा आज तन्हा से पहले तो तो। मुसलमान कभी न तो तो। थे अब अपनी ही जमीन पर हम परेशान नजर आ रहे हैं अब अपनी ही जमीन पर हम परेशान नजर आ रहे हैं साहिल देखो आसार नजर आ रहे हैं उफ, उफ दुआ में शाकिर अब नही लेकिन न रही लेकिन फिर तो भी मुसलमान तेरे दर पे नाला नजर आ रहे भी मुसलमान तेरे दर पर नाला नजर आ रहे हैं अपनी बर्बादी, बर्बादी के कुछ कुछ सामा नजर आ रहे हैं साहिल पे देखो साहिजाह तूफान नजर आ रहे हैं साहिल पे देखो खो तूफान नजर आ रहे हैं